भाति विभाति इदम भातिभा उस प्रश्न का जवाब मैं रहे हैं, हाँ हा वो भासित होता है ही नहीं बल्कि विशिष्ट रूपे न विशेष रूपित हो जाता है भाति चिभा तो पूछता कथम किस प्रकार वह भासता है स्पष्ट रूपे भासता है आपने कह दिया किस प्रकार है वो न तू भाति न चंद्रताग ने विदु भाति कम तो तमे भात मन भाति तस्वीति त्र वहां आत्सुरब्रूं मे सूर्यपुष्प्रकाशित होता न त्र सूर्य भाति चंद्रमा ताराए वह भी उसे प्रकाशित नहीं करते ये भी वह प्रकाशित नहीं होते हैं ने मिद्युता यह जो बिजली है यह भी वहां चमकती नहीं है कुतो अग्नि इस अग्नि की तो बात ही क्या है यह तो कजाती कदापि उसे प्रकाशित नहीं कर सकता किंतु क्या देखने को मिलता है तमेव भान उसे प्रकाशित होने पर ही अनुभा सर्वम यह सब कुछ प्रकाशित होता है अर्थात तस्य भाषा उसी के प्रकाश के द्वारा सर्विदय भाती यह सब भाषा है उसे प्रकाश में निकाल दिया जाए कुछ भी प्रकाशित नहीं होगा इस बिजली को निकाल दो सारे बल्ब ट्यूबलाइट बेकार हो जाएंगे को कोई काम भी नहीं प्रकाश थोड़े देंगे बिना बिजली का कोई भी उपाधि जितनी भी बड़ी हो बढ़िया सा बढ़िया कंपनी का हो तभी तो उपाधि देगा बिजली रहेगी तब तो ठीक है पंखा भी दे रहा है चाहे थर्ड क्लास कंपनी का हो बढ़िया कंपनी का हवा तो देगा पंखा बल्ब यह अपना हिसाब से प्रकाश देगा इसी प्रकार से यहाँ पर भी ब्रह्म को निकाल दो इस जगत से सूर्य चंद्र तारायण अक्षत्र बिजली अग्नि इन सभी में ऐसे आप ही निकाल देते हैं ब्रह्म तत्व को तो क्या होगा ऐसा जड़ हो जाएंगे ये कोई प्रकाश यदि नहीं कर पाएंगे उसी के प्रकाश से उसके प्रकाश को लेकर के ही ये सब प्रकाश प्रकाश डाल रहे हैं और प्रकाश दे रहे हैं हम लोगों को यह समझना चाहिए तस्वीर विभा न तथा कस्मिन स्वात्ति ब्रह्मणी सर्वाभाषको भी सूर्यो न भाती तथे तस्वीन उसमें किसमें स्वात्भूति ब्रह्मणि अपने आत्मा जो ब्रह्म बाहर कोई दूसरा ब्रह्म होगा अपने से अलग सात स्थान के ऊपर बड़ा होगा ब्रह्म, ब्रह्म सूर्य प्रकाश सूर्य से हमारे पास आ रहे प्रकाश है ब्रह्मी अपना ही जो ब्रह्म तत्व उसमें सर्वाभाष को भी सूर्य भले दुनिया घट घटबड़ा सारी चीजों को प्रकाशन करने वाला है सूर्य फिर भी अभी वहां तद ब्रह्म न प्रकाशित उस ब्रह्म को यह प्रकाशित नहीं कर सकता तथा न गोचरो अग्नि अरे ये भी उसे प्रकाशित नहीं, नहीं कर सकता तो फिर क्या कहना है तो ये जो हम लोगों का अंकों का विषय गुत अग्नि है जिसको हम अपने अंकों से देख नहीं पा रहे हैं जिसको सूर्याली सीवे फूट जाएगा उसको वो भी जिससे प्रकाशित कर सकता या तो हमारे अंकों से दिख रहा है जो अग्नि ये कैसे प्रकाशित कर देगा उसको तो न्याय तो अस्मत गोचरो अग्नि हम लोगों का जो इंद्रियों का विषय मुद्दे जो अग्नि है यह अवसर कैसे प्रकाशित करेगा नहीं कर सकता किम बहु और क्या अधिक कहा जाए ईदम आदित्यधिकम सर्वम जो कुछ भी आदित्य आदित्य सब कुछ है भाति ये जो प्रकाशित हो रहे हैं तब तमेव परमेश्वरम भानतम दीप्य मानम अनुभा पुष्परमेश्वर तमेव भानतम उस परमेश्वर ब्रह्म जो आत्मा है उसके प्रकाशित होने पर दीप्त होने पर ही ये सब तत्पश्चात अनु अनुभा अनुदीप्य थे तत्पश्चात ये प्रकाशदाव थे वो ना हो तो ये कहां से डालेंगे धन का मतलब यही है यदि ब्रह्म प्रकाश ना हो तो ये सूर्यादय प्रकाश नहीं दे सकते यथा यह इस प्रकार दृष्टांत समझे इस चीज को ऐसे अग्नि का संबंध ना हो तो जल आपको जलाएगा क्या ये गंगा जल है आप जाते हो नहाते हो तो आपको जलाता है नहीं यही जल का स्वभाव है जलाने का तो गंगा कौन नहाने जाए? नहीं नहा सकता किसी भी नदी में कोई पानी पी नहीं पाओगे है पानी चलने ना के स्वभाव वाला हो जाए आप जिसे पियेंगे तो सब मुंह जला देगा वो जल का स्वभाव नहीं है जलाने का किन्तु अग्नि का संयोग संयोग्य वजह से जल में जलाने का स्वभाव आ गया उसी प्रकार से ये सूर्य का प्रकाश करने का स्वभाव नहीं है सूर्य का चंद्रमा तारायण बिजली ये जो प्रकाशित हो प्रकाश कर रहे हैं इनका प्रकाश और स्वभाव नहीं है ये सब जड़ है घटपटादी के समान ये भी जड़ ही है इनके अंदर वो दम नहीं है लेकिन फिर जड़ होता हुआ उनमें एक विशिष्टता है कि ब्रह्म के प्रकाश को विशेष रूपना वो हम लोग के सामने प्रकाशित करते हैं किस प्रकार से देखो आपकी दर्पण क्या है वही चढ़े कांच है दूसरे खिड़की में लगा वही भी कांच है? ये कांच प्रतिफलन करता है है ना कौन सा दर्पण वाला इन खिड़की में लगा वा ये प्रतिफल नहीं करता जरूरी कांच ही है ग्लास है लेकिन उसको एक उपाधि विशेष स्वरूप प्राप्त हो गया तो वो प्रतिफल करने के सामर्थ्य वाला हो गया और ये आनेरी कांच जो है ये प्रतिफलन नहीं कर रहा उसी प्रकार जगत के सारे उपाधियों को समझना कोई कोई उपाधि ऐसा है जो इस भ्रम के प्रकाश ले को लेकर विशेष प्रकाश हमको दे रहा है सूर्य चंद्रमा ताराए बिजली वगैरह। और अन्य उपाधि ऐसे हैं ये पत्थर वगैरह ये भ्रम के सामने प्रकाश को लेकर वो भी हैं, किंतु वे विशिष्ट प्रकाश हमको दे नहीं पा रहे हैं ये उपाधि के अपना अपना सामर्थ्य है जैसे गर, गर्म हो गया हवा भाग जलाओगे हवा गर्म होता है कि नहीं उसके ऊपर का लेकिन वो हवा आपको जलाता है क्या लेकिन वही गर्म पानी आपको जला देता है अग्नि का संबंध हवा से भी अग्नि का संबंध पानी से भी है लेकिन अग्नि का संबंध जब पानी से हुआ वह पानी हमको जला दिया लेकिन जिस हवा से है अग्नि का संबंध वह हवा हमको जलाया नहीं उसी प्रकार यहां पर भी समझना है ये ब्रह्म प्रकाश का संबंध सूर्यादय उपाधियों के साथ जब हुआ वह प्रकाश हमको प्रतिफलित हो और उसमें भी अपने उपाय की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है सूर्य का कैपेसिटी हजार मेगावाट फेंक रहा है चंद्रमा की कैपैसिटी कम है सामर्थ्य कम है ना जीरो पच्चीस वाट बद दे, नक्षत्राराओं की क्षमता कम है ब्रह्म प्रकाश में प्रतिफलन करने का उपायों के ऊपर निर्भर है कोई कम प्रकाश फेंक रहा है कोई ज्यादा फेंक रहा है कोई नहीं फेंक रहा है इसे जानकर दिया जल उल्मुकारी अग्नि संयोगाध अग्निम दहन तम अनुदहती न स्वतः तद्वत जैसे जल है उल्मुख मने जलता हुआ लकड़ी जल मने पानी और उल्मे जलता हुआ लकड़ी पानी जलता व लकड़ी आदि जो है अपने आप में चलने के स्वभाव वाले नहीं है वो जैसे लकड़ी, लकड़ी पढ़ा है लकड़ी पड़ा है पड़ा है आप उस पर बैठ भी जाते हो वो जलाता तो है नहीं लेकिन जब अग्निशुग हो जाए फिर उसे बैठोगे तो जला देगा अग्नि में दम जलाता हो अग्नि का अनु पीछे पीछे वास्तव में अग्नि जला रहा है यानी आप बोलेंगे जल जला दिया अग्नि जला रहा है तो आप कहेंगे लकड़ी जला दिया अग्नि जला रहा है तो कहेंगे लोहा जला दिया जलाता कौन है वास्तव में उसमें जो छिपा हुआ अग्नि तत्व ही जलाता है और लेकिन आप व्यवहार कर देते हो अमगो जला दी उसी प्रकार यहाँ पर भी है वह ब्रह्म का प्रकाश ही वास्तव में हमको प्रकाश दे रहा है दिन में रात्रि में चंद्रमा दे रहा है हाँ, वहां भी वास्तव पर दे रहा है इन व्यवहार हम क्या करते हैं दिन में सूर्य दे रहा है रात में चंद्रमा दे रहा है ऐसा व्यवहार कर लेते हैं न स्वत वहां इनमें से कोई भी चीज स्वतः जैसे लकड़ी जल वगैरह जलाते नहीं तो सारे सूर्य चंद्रद स्वतः प्रकाश नहीं दे सकते है तद्भत प्रकार समझना भाषा गीत्यादम सूर्य आदि विभा उसी के प्रकाश के द्वारा समझो ये सूर्य सभी अपने विशेष रूप से प्रकाशित हो रहे हैं यद इसलिए तो ऐसा है तदेव ब्रह्म वही ब्रह्म पत्थर को प्रकाशित करता हुआ सामरूपण भाती और सूर्यदि को कर प्रकाशित करता हुआ विशेषपण विभाति भाति च विभाति च कार्य गिधेन भाषा तरह विभाती ना विभा विविधेन भाषा भाषण पुलिंग विज्ञापित हो गया विविधेन नहीं बोल सकते ना भाषा तस्य भारुपत्तम स्वतो कार्यगत विभिन्न प्रकार के प्रकाश के द्वारा कार्य कौन है सूर्य चंद्र आदि कार्य कौन देहा जल लकड़ी लोहा वगैरह इनके आधार अग्नि की डाकत्व का निर्णय हो गया उसी प्रकार से ये सूर्य चंद्र आदि हैं इनके विविध प्रकाशों के माध्यम से उस ब्रह्म का स्वतः प्रकाश रूपत्व सिद्ध हो जाता है प्रकाश तो प्रकाश रूप जो होता है आदित्य दूसरे को प्रकाश करते होने से उसकी स्वतः प्रकाशता सिद्ध हो गया नहीं स्वतः अवित्यमान भाषमा भाषण अन्य से कर तुम क्योंकि क्योंकि स्वतः प्रकाश रूप जो नहीं है वो दूसरे को प्रकाश रूपता प्रदान नहीं कर सकता सूर्य प्रकाश रूप नहीं होता वो चंद्रमा के माध्यम से फिर रात्रि में कैसे प्रसन्न करेगा उसको कैसे प्रकाश प्रदान कर देगा वो एक ज्योत आपने जलाया वह प्रकाश रूप नहीं होगा उससे जलाओ जो, जो दूसरा ज्योत से प्रकाश वहां से निकल जाएगा से एक प्रकाशमान था जो उसके वैसे तो आप अन्यों में प्रकाश मानना पड़ेगा यदि कोई प्रकाशमान नहीं है तो दूसरों में प्रकाश करना से आ जाएंगे यदि स्वतः अविद्यमान भाषणम यदि सब ब्रह्म में स्वतः प्रकाश नाम का चीज विद्यमान नहीं है तो अन्य भाषमान कर तो नहीं सक ऐसा कर देना फिर तो अन्य के अंदर भाषमानता को करना वो संभव नहीं है घटाजी नाम अन्यो भाषक दर्शनात जैसे घटा देख लो घट क्या स्वयं प्रकाश रूप नहीं है इसलिए उसके संबंध से दूसरे में प्रकाश रूप नहीं आता घटाजी नाम जैसे घटाजी के अंदर अन्यो भाषक अदर्शनात अन्य के प्रकाश भी देख देखने को नहीं मिलता भाषण रूपाणाम च आदित्याम तर्शनाथ क्योंकि भाषण प्रकाश स्वरूप वाले आदित्यालियों में देखने को मिल रहा है वे क्या कर रहे हैं वे स्व से भिन्न को प्रकाशित कर देते हैं इन घट बेचारा ना अपने को प्रकाशित करता ना दूसरे को इन आदि में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है वे स्वयं को प्रकाशित करते हुए अन्य को प्रकाशित कर रहे हैं निश्चित रूप में न अवश्य ही इनसे भिन्न को होगा नित्य प्रकाश स्वरूप जो कि वहां से आये प्रकाश को लेकर के ही यह सूर्य चंद्र आदि हमें प्रकाश दे रहे हैं अतव सूर्याद रूप के उपाधियों में विशेष रूपेण प्रकाशित हो रहा है जैसे देख लीजिए आप बल्ब जला दीजिए बल्ब में बिजली का विशेष प्रकाश दिख रहा है और पंखा में बिजली है चल रहा है तब क्या हो गया बिजली है कहोगे कहोगे लेकिन वहां दिखता है कुछ है। नहीं दिखता लेकिन बिजली है ये तो आप समझते है पंखा चल रहा है तो मतलब है जरूर बिजली है तो सामान्य रूपेण जली का भाषण हुआ और बल्बादियों में विशेष रूप में भाषण हुआ उसी प्रकार से हमें पेड़ पौधे दिख रहे तो दिख रहे का मतलब उनमें उसकी ब्रह्म का सामान्य प्रकाश है डूल रहे सब क्रिया हो रहा है चेतनकारी दिख रहे हैं हम लोग तो वह सामान्य प्रकाश है और आदि इत्यादि में विशेष रूप में भाषित हो रहे हैं इसलिए भाति चिभा जाता है इस प्रकार से द्वितीय अध्याय दूसरा वल्ली पूरा हो गया मध्यमाधिकारी के लिए जो कुछ कहना है कह कर समाप्त कर दिया उत्तम और मध्यमाधिकारी के लिए जो कह दिया गया उसी ब्रह्म तत्व का विषय विचार जो है मंदाधिकने के लिए अब आरंभ कर रहे हैं मंदाधिकारी को कैसे समझाया जाए वो तो मानता ही नहीं कहा हम तो नहीं मानते वही कोई ब्रह्म होगा सूर्य का पीछे कहेगा okay, इसका मतलब सूर्य से भी वो बड़ा होगा सूर्य से भी वो बड़ा प्रकाश वाला होगा जैसे वो okay, कहे चंद्रमा कितना है कम प्रकाश वाला है क्यों है कि सूर्य से वो प्रकाश लेकर के हमारे पास फेंकता है इसे व्यवहार है देखने को मिलता है दर्पण से फेंका हुआ प्रकाश भी कितना है कम है क्यों प्रतिफलन है क्योंकि नियम बना लेंगे हम हमेशा ही प्रतिफलन के कारण ही होता है जो बिम रूपा प्रकाश है वह प्रतिफलित करने वाला उपायुक्त प्रकाश से भी बड़ा होता है दर्पण से बड़ा सूर्य है चंद्रमा से बड़ा सूर्य है तो सूर्य को भी यदि आप कहते हो कोई दूसरे से प्रकाश आ रहा है तो निश्चित रूप से क्या होगा वो सूर्य से भी कम से कम हजार गुना बड़ा होगा फिर तो मानना पड़ेगा ब्रह्म का है वो सूर्य से भी कोई ऊपर होगा वह हजार गुणा बड़ा होगा वहां से सूर्य ने क्या कर दिया लाइट को हमारे पास प्रतिफलित कर दिया ऐसा मानना पड़ेगा यह आपत्ति है मंदाधिकार इसे पकड़ेगा इसे दृष्टांतों को लेकर के तो फिर से समझाना कैसे है कहते हैं, उसको समझाने के लिए कार्य का पकड़ेंगे मंदाधिकारी को समझाने के लिए कार्य भाव जरूरत पड़ जाता है तूलावधारण नहीं वो मूलावधारण वृक्ष से क्रिय मन कार्य का उदाहरण मैं निश्चय के द्वारा ही मूल कावधारण उदाहरण मैंने कारण कावधारण निश्चय कर वृक्ष का किया जाता है वृक्ष के जो कार्य आप देख रहे हैं बाहर क्या देख रहे हैं आप फूल लग गया उसके पत्ते हैं और फल हैं इनको देख कर लेंगे आप ओ आम लगा हुआ है तो आप क्या समझेंगे तब जरूर इसकी जड़ में जो बीज था पहले वो आम बीज ही रहा ये मानना पड़ेगा आम आम आम का का का होता तो पेड़ आम कहां से दे दे का बो दो, इस पेड़ फल से कहां से से देगा और चाहोगे मिल जाएगा इसे कार्य निश्चय के द्वारा मूल मने कारण का अवधारण किया जाता है वृक्षादेव के अंदर ठीक यथा लोके इस दुनिया में हम लोग ऐसे ही देखते हैं कार्य को देख करके कारण का हम निर्णय लेते हैं यथा लोके एवं से संसार कार्य संसार रूपी एक कार्य यह कार्य कार्यात्मक वृक्ष संसार को एक वृक्ष की रूप मान देंगे संसार को एक वृक्ष समान लेंगे वृक्ष से एक कार्य तो निश्चित रूप न इसका तन मूल से ब्रह्म स्वरूप आरभ थे तार संसार का। संसारात्मक कार्य रूपी वृक्ष का मूल कौन है वो मूल ब्रह्म है इस बात के उस ब्रह्म के स्वरूप का निर्धारण करने की इच्छा से यह छठी वल्ली आरंभ किया जाता है नीचे कार्य में कर देखे शालमल्य आदि तूल दर्शन वृक्ष मूलम शालमल आदि पेड़, एक वृक्ष का नाम है उसके कार्य दर्शन के द्वारा जो वृक्ष मूल नहीं दिखाई दे रहा है उसको भी हम क्या करेंगे अस्तित्व है मान लेंगे हाँ इसका भी जरूर मूल है वो मूल में जड़ होगा और जड़ जरूर अमुक ही है उत्पन्न है ऐसा मान लेंगे तद यहां बले ही मंदाधिकारी को ब्रह्म कहीं भी नहीं दी कर ब्रह्मो अवधारणा अवधारण करने के लिए हमेशा उपमा के द्वारा रूपक के द्वारा इस संसार को हम समझाएंगे संसार भी एक कार्य है वृक्ष के समान कार्य त्वार अभी सकार नग जरूर होगा तो अयम संसार है सकार वृक्षत्व संसार कैसा है कारण वाला है क्यों कार्य होने से वृक्ष के समान जैसा वृक्ष कार्य होने के नाते वह सकारणक होता है अदृष्ट होने के बाद भी मान लेते हैं मतलब मल्कि और जोड़ भी सकते हैं हाँ संसार अयम संसार है अदृष्ट कारण का कार्यत्म दृष्ट घटाधिकार वृक्षाधिकारी वत अदृष्ट कारण का, सकते है। ये संसार कैसा दृष्टकारी होने से जैसे अदृष्ट कारण वाला दृष्टकारी रूपा वृक्ष के समान इसलिए आप वृक्ष की उपमा के द्वारा या से इस्तेमाल करता मंत्र समझा रहे दृष्टाने मंत्रसंहारे ऊर्ध्मूलोवाक्षाख यशोश्वत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्न सनातन तदे शुक्त तद्रह्म तदेवामृत मुच्यते तस्काश तदुन्ना कशन एक वही तत् ऊर्धमूलवाक्षा इनते संसार वृक्ष थोड़ा उल्टा है आप दुनिया में जो वृक्ष क्या देख रहे हैं वो जमीन के अंदर नीचे जड़ होता है और उसकी शाखाए स्कंध वगैरह हो ऊपर होता है लेकिन संसार वृक्ष उल्टा है क्या ज्ञान को समझाने कहना पड़ेगा वो ब्रह्म ऊपर है ऊपर जो ब्रह्म है उसने पहले ब्रह्मा को पैदा किया और ब्रह्मा के ब्रह्मलोक नाम के चीज ऊपर में अब वह उसने बीज बोया ब्रह्मलोक में संसार में वृक्ष का अब वो पेड़ भी नीचे निकला और चौदह लोकों लोक में व्याप्त हो गया ये सारे लोग वृक्ष में टिका हुआ है घोसलों के समान घोसले वर्णन करेंगे जिसे एक पेड़ में अनेक घोसले होते हैं चिड़ियों के वैसे यहां पर संसार वृक्ष में अनेक घोसले के समान घोंसले ये सब लोग हैं इसलिए मूल कहा है इसका उर्ध मूल ऊर्ध मूल हाँ मूल असिया उग में है मूल जिसका ऊपर की ओर है मूल जिसका ये वास्तव में ऊपर होगा कोई जड़ संसार वृक्ष है ऊपर जाके वह जड़ खोजेंगे कहा हवाई जहाज से जाओ फिर ढूंढो कहा है? नहीं मिलेगा ये उपमा ऊपर की ओर है मूल जिसका ऐसा वृक्ष है और नीचे अवाक मान नीचे की ओर शाखाएं फैली हुई है जिसका ऐसा यह वृक्ष है शाखा का नाम भी क्या है अश्वत्थ जान के पेड़ का नाम दिया अश्वत्थ अश्वत् श्रेष्ठ वृक्ष है वृक्षा नाम अश्वत्त हम कहा है भगवान ने और दूसरा वैज्ञानिकों के कौन से भी अश्वत्थ पेड़ ऐसा विलक्षण है कि 24 घंटा आम्लजनक वायु को देता है ऑक्सीजन देते रहता है 24 फोर आवर्स एकमात्र पेड़ है संसार में ये 24 घंटा ऑक्सीजन देता है बाकी सब दिन में ऑक्सीजन देते है रात में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड छोड़ते दुर्गंध छोड़ते और दूसरी बात क्या है इसलिए अपना बना रहे हैं कि संसार क्या सम्यक सरहदी चलती थी संसार निरंतर चलते रहेगा कभी टिकने वाला नहीं इधर से सभी पेड़ के पत्ते कभी न कभी स्थिर हो जाते हैं इन अश्वत्त पेड़ का पत्ते ऐसे हैं पीपल के पेड़ का पत्ते और कभी स्थिर नहीं होता हवा ना भी चले तो भी वो सूक्ष्म हवा से भी चलते रहेगा जब गर्मी के दिनों में आप लोग बोलते हैं को गु, गुम हो गया हवा गायब पीपल का पेड़ देखो वो पता निरंतर का प्रतीक भी है यहां। इसे जान के के उसकी साथ। और ना घटता तो उतनी संख्या रहता। आप लगता है पॉपुलेशन बढ़ गया जनसंख्या बढ़ गई है नहीं बढ़ती नहीं है उतनी रहती है इस संसार में जनसंख्या है वो पूरा बैलेंसड रहता है संतुलित आपको यहाँ बढ़ता दिख रहे तो कहीं और घट रहा है। किसी और लोग में किसी और यो घट गया और ये एक बढ़ गया इधर गया मनुष्य संख्या बढ़ गया अरे मनुष्य संख्या बढ़ गया तो लेकिन वहां पर हाथी की संख्या शेर की संख्या अन्यों की संख्या घट गई कि नहीं घट गई यही दिख रहे हैं अनेकों योन गायब हो गई पहले होते थे धनवे कहाँ है आगे डायनोसरस नाम सुनने को मिलता है रेनोसरस, ये सब अनेक प्रकार के पशु होते थे आजकल वो पशुओं का नाम ही क्यों सुनने को मिलता है तो है नहीं कहीं तो अनेक गाय भी हो गए कि वो सब अपना कर्म भोग करके मनुष्यवनी में आ गए इसे मनुष्यवनि की संख्या बढ़ गई लेकिन वास्तविक संख्या जब वो संतुलित है बढ़ता है घटता नोयती कुछ छू नहीं अधिकम वृदम वी अश्वत्था तो ओश्वी धातु यहाँ पर गति उन्न अर्थ में शवीगत क्या है फूलने अर्थ में होता है अथवा श्वत् धातु एक है उसे बना लो अश्वत्था सनातन और ये सो अश्वत्थ ये जो वृक्ष है और लेकिन वृक्ष की उपाय का है इसको तुलना करते और चीज़ की घटपट का तुलना देते पेड़ की तुलना क्यों क्यों शब्द बनता ही है जैसा पेड़ भी छेदन करने योग्य होता है काट करके उसको अनेक कामों में आप इस्तेमाल करते हो उसे संसार भी काटने योग्य है मोक्ष प्रयोजन के लिए जैसे विभिन्न प्रयोजन के लिए वृक्ष को काटा जाता है उसी प्रकार से मोक्ष भी प्रयोजन के लिए इस संसार वृक्ष वृक्ष को काट देना है है इसलिए की गई है। और ऐसे जो पेड़ है कब पैदा हुआ तो, तो, तो, तो, तो कोई नहीं जानता सनातन है अनादि है और इसका मतलब ज्ञान तब तक टिके अनंत भी है एक के द्वारा हम उसे कारण को ढूंढ रहे हैं तो ढूंढने पर में कारण क्या मिलता है व्यापक परमात्मा के परम रूप ऊपर की ओर और, और तथा तो देव नीरूपी शाखाए नीचे की ओर है ऐसा आशुत्र वृक्ष अनादि होने से सनातन है वही संसार का मूल कारण कौन है तदेव शुक्र त्रम चैतन्यत स्वभाव विशुद्ध ज्योतिष और ब्रह्म ही है समझो वही ब्रह्म है और वही अमृत है ऐसा लोग कहते हैं सर्व सर्वे है। उसी ब्रह्म में ये सभी लोग में रजत के समान भासित हो रहे शुक्ति में रजत के समान ब्रह्म में ये सारे लोग भासित हो रहे तदुना कशन जैसा संसार में कोई भी कार्य अपने कारण का नहीं कर सकता, उसे संसार रूपी वृक्ष भी अपने कारण को करके जितनी मिट्टी है पूरा घटा नहीं होता संसार भर में बताए क्या घट जो घट है जो वो अपने मिट्टी का अतिक्रमण करके नहीं रहता अपनी मृतिका में ही समन्वित रहता है उसी प्रकार से सरक्षण ब्रह्म में युक्त युक्त तो स्थित है वह अतिक्रमण नहीं करता निश्चित रूपेण यही वह ब्रह्म है जो तुमने पूछा था ऊर्धम मूलम ये परम पदम अस्थ्व मूलम अस्ग्रवाक्य ऊर्धम मूलम की व्याख्या कर दिया यह वह जो विष्णु परम पदम कहा जाता है उसको मूल समझो व्यापक विष्णु मन व्यापक उस परमात्मा जो परोपद है उस ब्रह्म ही मूल है जिसका। ही है मूल जिसका इधर ऊर्धव के तात्पर्य ऊपर से लोग कोई लेन देन मतलब नहीं है बल्कि तात्पर्य इसका है ऊर्धम मैंने कार्य कारण भाव वास्तव में उसमें दाव नहीं है फिर भी उसे कारणत्व का आरोप मूलत्वेन अस्य ने तथापि मूल स्वीकार किया गया है उसमें ब्रह्म ऐसा कारण है ब्रह्म है जिसका ब्रह्म कारण है जिसका कौन है वो संसार का वृक्ष इसलिए पीछे ब्रह्म की व्याख्या कर देते हुए ये तक दृष्ट हो परम पदम स्वयं वह जो अव्यक्त स्थावरांत संसार वृक्ष अव्यक्त से आरंभ करके स्थावर पर्यंत संपूर्ण मिलाकर के संसार वृक्ष है ऊर्द मूल संसार वृक्ष इस इसको पेड़ की तुलना क्यों कर रहे हैं आप घटवृत्ति का कार्य का दे सकते थे आप? तब प्रिक्षा, और रस्चना, और धातु से आपके बना हुआ है अर्थात छेदन करने योग्य असंघ दृढ़ इसलिए कहा है छेदन करने योग्य है। किसी ने किसी प्रयोजन को लेकर जैसा वृक्ष का छेदन करते हो इस यहां पर भी प्रयोजन को लेकर के संसार में वृक्ष का छेदन करना है अरे छेदन करने योग्य होने से इस संसार का उपमा वृक्ष के साथ किया गया है और ये संसार में वृक्ष कैसा है भयंकर वर्णन कर रहे हैं भाष्यकार पेड़ का ये पेड़ पेड़ का बीज पेड़ का अंकुर पेड़ का स्कंध तना पेड़ का जो प्रवाल अंकुर पलाश पुष्प उसकी फल सारा वर्णन करेंगे पेड़ में क्या है इसका मूल उसके अंदर जो घोंसले, सब की तुलना करना है और पेड़ को काटने का तुम्हारे पास शस्त्र क्या है वह शस्त्र भी वर्णन कर देंगे बहुत ही जबरदस्त पंक्तियां हैं यह भाषिका नित्य निरंतर चिंतन करने योग्य है तभी संसार से वैराग्य होगा नहीं संसार से वैराग्य नहीं होगा अपने शरीर से वैराग्य नहीं होगा ये संसार और शरीर दो अलग नहीं है संसार ही शरीर है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड इसलिए पिंड को समझना है तो ब्रह्मांड को समझो ब्रह्मांड को समझना है तो पिंड को समझो इसलिए ब्रह्मांड को समझा रहे उसको अपने पिंड में देख लेना तो पिंड से विरक्त हो जाओगे जन्म जरा मरण शोक का अनेक ताला विशेषण एवरेज कैसा है जन्म जरा जन्मता है और बुढ़ापे की ओर जब बुढ़ापा को पाता है और अंक में मर जाता है और इस बीच में कई खुशियां होंगे बड़ा सुखी होगा वो कहे नहीं नहीं शोक का अनेक अनद आत्मगा शोक मोह माशर्य लोभ इत्यादि अनेको अन्यूपा है ये अनेक अनर्थ है यहाँ एक दो अनर्थ थोड़े हैं दिन रात अनर्थ का एक घेरे में पड़ा हुआ है कभी कुछ लफड़ा कभी कुछ लफड़ा है और कुछ लफड़ा बाहर का नहीं दिख रहा है तो अपने खोपड़ी में ही लफड़ा ही लफड़ा रह जाता है बनी परेशान रहता है मन दुखी दुखी रहता है दुखी आराम बना रहता है कहने का तात्पर्य है शोक मोह राग द्वेष मद माशर्य लोभ इत्यादि अनेक अनूपा यह संसार वृक्ष है प्रतीक्षणाम अन्य स्वभाव और इतना ही नहीं प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है एक जैसा होता तो भी उसको मान लेते चलो भाई कही होता है चीज। लेकिन एक जैसा होता ही नहीं प्रतिक्षण बदलते रहता है यही तो विचित्रता है आदमी को इसलिए एक आशा बंदी भी रहती है शायद अगला क्षण अच्छा, अच्छा होगा इस साल खराब भी थी कोई बात नहीं अगला साल बहुत अच्छा होगा ऐसे हर साल सोच सोच करके जिंदगी काफी यदि परिवर्तनशील नहीं होता आप कैसे कैसे सोचते हैं? एक जैसे होना था अभी तरह एक साल खराब गया तो हमेशा ये ऐसा रहेगा आप बिल्कुल उदास हो जाते हैं तुरंत वैराग्य हो जाता इन भगवान ने अपनी माया को ऐसे ऐसे रख दिया है आपकी आशा पाशबद्ध बना दिया आशा बनी रहती है चलो जो खराब हो गया, गया आगे ठीक चलेगा वो सर आगे बढ़िया चलेगा उससे और बढ़िया चलेगा किसी विदेश में होता है चलो ये औरत बेकार थी छोड़ो इसको दूसरी शादी करो वो भी बेकार थी छोड़ो उसको, तीसरी करता है बेचारा दुखिया करे फर्क क्या पड़ना है निरंतर परिवर्तनशील है वो, एक स्वरूप वाला है नहीं संसार ठीक विपरीत प्रीत देखो ब्रह्म है वह अनर्थ रंग चीज नहीं है और वो अन्य स्वभाव वाला नहीं एक रस है वो बड़ा विलक्षण है ये कारण के विपरीत कार्य पैदा होता है कारण एक रस है और कार्य अनेक रस वाला है कार्य कारण एक स्वभाव वाला कार्य अनेक स्वभाव वाला कारण अनर्थ रूपा नहीं है कार्य अनर्थ रूपा है और कैसा है लेकिन चलो सच्चा होता तो भी मैं इसको मान लेता ना झेल लेता है इसको नहीं झूठा है माया मरीची उदक ग अभा के समान हैदक के समान है गंधर्व नगर के समान है इत्यादि और भी शुप्त रजतारी के समान मिथ्या वस्तु है, है। देख दे देखते दे नष्ट हो जाते टिकने वाला है नहीं ज्यादा धन आदमी शादी करता है सोचता है आप बढ़िया हमारा जिंदगी चलेगा और चार दिन खुशियां नहीं मनाते इतने में रोना धोना शुरू हो जाता है कुछ खटर पटर, पटर शुरू हो जाता है बड़ा विचित्र दुनिया चावृत का भी यही है लोग सोचते है चलो घर के अंदर भाई बहुत चक्करों कहा पड़े रे चलो नया आदमी न वो न मुझे जानता है न उसे जानता हूँ तो उसके साथ संबंध करके अपना सुखी रहेंगे लेकिन वो भी बाद में देखते ये भी ऐसे के कार से घर के ही लोग ठीक है दोनों का यही हाल है आशा एक ऐसी चीज है आदमी के अंदर वो सोचता है इससे अच्छा सुधर जाएगा मेरा काम लेकिन और बिगड़ता ही है सुधरता तो कुछ नहीं आज भी इस बात को समझता नहीं इसे मरु मरीज के पीछे भाग रहे हैं आप तो क्या आएगा हिरण मरी जाएगा कुछ नहीं होने वाला मैं आचाल देख रहे देख रहे बन रहे कुछ नहीं होने वाला वहां क्या मिल जाएगा आपको माया भी क्या देने आपको लड्डू पेड़ कुछ नहीं खिला सकता आपका जेब को खाली है माया वो भी क्या करते हैं। दिखा करके दिखाते ही नहीं आगे क्या होना है आगे कुछ नहीं होना है ला ला ला बोलते। पैसे बटोर लेना और चल पड़ा आपका जेब खाली करने के लाओ कुछ नहीं करती माया मरीच को गंधर नगर तो अपने अंदर है आप बैठे बैठे दुनिया और कल्पना कर रहे हैं उल्टा सोच रहे ये चिमिन मेरा होता तो मैं ऐसे करता मैं वैसे करता, आश्रम बनाया कल्पना कर रहे, बना रहे बैठे, बैठे, बैठे। एक कल्पना खत्म नहीं दूसरी कल्पना दूसरी खत्म नहीं तीसरी शुरू हो जाती है जैसा वह देखते देखते नष्ट हो जाता है हवा के महल है व्यर्थ है उसी प्रकार से यहाँ पर ची है क्योंकि अवसाने अंत में आप क्या देखते हैं वृक्ष के समान ये भी अभावत्मक हो जाता है वृक्ष क्या होता है अंत में है काट के लाओ जितनी भी सुरक्षा रखो दिमक खा, खा नहीं नहीं जाएगा कीड़े खा जाएंगे नष्ट न हो जाए या जला दोगे तो राख हो जाएगा नंत में उस नाश के अलावा और कुछ अभाव रूपता को प्राप्त होने के अलावा उस वृक्ष के कुछ भी अवस्थिति नहीं है उसी वृक्ष संसार में वृक्ष भी क्या है जितने ब्रह्म हो जाएगा उस दिन अभावात्मक हो जाएगा कुछ नहीं ना ना हम, ना और चलो जब तक तक है, तब हम सार है क्या कहते सार भी नहीं है कदली स्तंभवत, केले स्तंभ भी समान है समझे पेड़ भी बेकार पेड़ केले का पेड़ में क्या होता है एक एक परत निकलते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ अंदर खोखला कुछ नहीं अंदर कुछ भी साफ उसी तरह संसार वृक्ष गहराई में जाओ तो क्या मिलेगा आपको कुछ नहीं मिलेगा अनेक शत पाखंड बुद्धि विकल्पास्पद और कैसा है वृक्ष अनेकों सैकड़ों पाखंडों की जो बुद्धि उन बुद्धियों के तरह प्रदर्शित विकल्पों से युक्त संसार वृक्ष कोई कहता है यह संसार वृक्ष कैसा है पुरुष इस प्रकार के विकल्प के समान लोगों ने कर दिया नहीं है, कहता ऐसा है जिम्मान से कहता वैसा है सांख्य वाले अलग योग वाले अलग बौद्ध जैन चार सब अपने अपने डोल पीट रहे हैं कोई संसार पर को कुछ कहता है कोई कुछ कहता है कोई कहता आरंभवादी है कोई स्वभाववादी है, है कोई परिणाम वाली है नही अयम अभिसंगात हुआ परिणाम हो वह अरब्द हो व्यवा कोई तो यह सत्य कोई था असत्य कोई उभय नहीं है कहता है कोई उभय से विलक्षण कह देता है इस प्रकार अनेकों सैकड़ों संख्या में है संप्रदाय एक दो संप्रदाय नहीं ना एक करीब में तो स्पष्ट ही है पहले तो केवल बारह दर्शन हुआ करते थे अब तो हजार दर्शन से ऊपर है कोई ठिकाना ही नहीं है हर संप्रदाय अपनी अपनी डोल पीट रहा है थोड़ा थोड़ा अंतर करके और कोई चंद्र तिलक में अंतर कर तिलक व्याख्या अंतर कर दो सफेद बीच में एक लाल दो पीला बीच में एक लाल, दो लाल बीच में एक सफेद बुद्धि वाले भाषिकार या भयंकर से प्रयोग कर दे रहे इनके लिए सारे दार्शनिक अद्वैत वेदांति को छोड़कर बाकी सब जैसा पाखंड बुद्धि का उपज है सब दर्शन सब संप्रदाय जितनी भी है को जो नहीं मानते हैं वैसा पाखंड बुद्धि से जन्य हजारों सिद्धांत तो के संसार का अनेक बुद्धि, तत्व अनिर्धार जिन लोगों ने तत्व की जिज्ञासा करना चाह ये संसार भी जो तत्व है वो कैसा तत्व है क्या है ये इसका असली रूप क्या वो जानने की चेष्टा करने दे लेकिन उसको तत्व ऐसा निर्धारण नहीं कर पाए तभी तो कहते को तो, आरम कोई परिणामवाद तो, कोई सदवाद कोई असदवाद कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कह रहा निर्धारण ही नहीं कर पाते संसार में वृक्ष का तत्व जो है तत्व इदम तत्व ऐसा अनिर्धारित अनिर्धारित है त्व जिज्ञास के द्वारा भी वेदांत निर्धारित परब्रह्म मूल सार फिर निर्धारण कौन करेगा संसार तत्व को तब कहते वेदांतारित ब्रह्म है मूल जिसका ब्रह्म है मूल कारण सार जिसका ऐसा जो यह वृक्ष है यहां तक ऊर्द मूल की तरह से संसार वृक्ष की उपमा के साथ समझाया इतने विशेषण गया एक दो तीन चार पांच छ सात सात विशेषण पहला हिस्सा वृक्ष के लिए मात्र कह दिया गया अब इस वृक्ष का बीज अंकुर वगैरह बताना है उसके लागे कहेंगे और अलग अलग अविद्य काम कर्म बीज प्रभाव और ये कहा से पैदा हुआ इसका बीज क्या था कहते हैं अविद्या अविद्या से जन्नी हुई कामना कामना जो ऐसे कर्म किया कर्म से अव्यक्त बीज है कर्म क्या है अनिश्चित फल वाला अव्यक्त आदि है बीज उससे उत्पन्न हुआ यह पेड़ है व्यक्त रूप बीज से उत्पन्न होता है अत सब अलग अलग ही ले लो अविद्या काम कर्म और व्यक्त ये चार चीज है बीज जिसका ऐसा यह वृक्ष है इन चार बीजों से उत्पन्न होता है ये वृक्ष और ये अंकुर क्या है जब ब्रह्मरूपी मूल सार में ये चार भी कारण भूत बीजों को बो दिए जाने पर जो पहला फुटित वह अंकुर हो स्फुटित तो अंकुर क्या है वो अंकुर के और बता रहे अपर ब्रह्म विज्ञान क्रियाशक्ति द्व्यात्मक हिरण्यगर वंकुर अपर ब्रह्म विज्ञान क्रियाशक्ति द्व्यात्मक हिरण गर्भ अपर ब्रह्म कहते हैं वो है। उसके क्या है दो शक्तियां शक्ति, क्रिया शक्ति विज्ञान और क्रिया ये दो शक्ति द्वयात्मक है गर्भ ही इसका अंकुर है और इसे तना क्या निकला फिर ये अंकुर निकलती है ना अंकुर के बाद क्या है तनाध जो होता है उसको कहते हैं फिर शाखाएं निकली गई उसमें से तो यहां सर्वप्राणी लिंग भेदा। लिंग शरीर जिसमें प्रत्येक लिंग शरीर भेद विद्यमान है अरबों लिंग शरीर भेद को मिलाकर के एक लिंग शरीर जो हुआ वही इसका तना है सर्वप्राणी लिंग भेद अपर ब्रह्मो विज्ञान क्रियाशक्तिमक हो हिरेन गर्भ प्रथमो अवस्था भेदो अंकुरो अस्य इति विग्रहवाक्य करना आमगी बता दिया सकल प्राणियों का लिंग शरीर आत्मक एक नहीं है ना अनंत प्राणी है ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त जीव प्रत्येक वृष्टि जीव की जो लिंग शरीर भेद है उसको लेकर के एक समिलिंग शरीर बन गया वही है यहाँ तना के समान तना और तृष्णा जल आसे को बुद्धिंद्र विषय प्रवालांकुर बुद्धि विषय प्रवालांकुर पल्लव रूप अंकुर क्योंकि क्या होता है इसको क्या बोलते हैं बट्स बोलते हैं अंग्रेजी में बीच बीच में निकलती है ना जैसे कोई शाखा निकलनी होता है तने में एक छोटा सा चीज स्टित होता है और वहां से फिर धीरे धीरे वो लंबा हो जाता है चाहे फूल भी आना हो तो भी ऐसे निकलता है बोलते हैं उसको अंग्रेजी में और हिंदी में क्या बोलते ध्यान और संस्कृत प्रवाल अंकुर कहते हैं अंकुर जैसा अंकुर होता है हो इसी कहते प्रवाल अंकुर का नाम रख दिया अंकुर तो पहला जो से निकला जन करके अंकुर हो गया और तने में जो निकल रहे छोटे छोटे निकल विषय लेन है तेज वाला है कौन सा तेज है यहां त्रिष्टाज आशे उद्भूत दर्पो तृष्णारूपी जल के से बड़े हुए तेज वाला है ये ऐसे तेज युक्त होकर के बुद्धि ज्ञान इंद्रिय और उसका विषय शब्दाली बुद्धि इंद्रिया और विषय बुद्धि से बुद्धि ले लेना मन अंतगण पूरा हो गया इंद्रिय से दस इंद्रिया और विषय से सबका अपना अपना विषय एक कुल मिलाकर क्या हो गया प्रवालाकुर और पत्ते क्या है यहा श्रुति स्मृति न्याय विद्या उपदेश पलाश्रुति स्मृति न्याय और अनेक प्रकार का ज्ञान ये सारे क्या हैं इस संसार के पेड़ के पत्ते के समान पत्ते समझो अन्य पत्तों के बीच फूल क्या है यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रियासु सुपुष्प यज्ञ दान तप आदि अनेक जो क्रिया है यही सुंदर पुष्प है ये फूल है इससे फल मिलेगा कर्म से तो फल मिलते हैं ना कर्म क्या हो गया फूल उसे में फल क्या है फिर सुख दुख वेदना अनेक रस प्राणी उपजीवी अनंत फल सुख दुख और क्लेश रूपी, अनेक रसों वाला प्राणियों आजी का आजीविका रूपी अनंत फल लगे हुए हैं इस संसार पेड़ में। सुख दुख संसारे तीन किया है रस ये तीन प्रकार का तीन प्रकारों ने से अनेक न हो गया अनेक है रस अनेक, रस। अनेक रसों से केल मीठानी केल खट्टानी केल गड़वानी आप दुनिया के पेड़ में लगने वाले फलों को ऐसे देखते हो इन संसार के पेड़ में लगाओ फल कैसा है अनेक रस वाला फल है है ना आप नीम का पेड़ का फल उठाओ तो क्या आएगा? केवल कड़वा रस है आम का पेड़ केवल मीठा रस है कच्चा काल में केवल खट्टा रस है नींबू केवल खट्टा होता है इन सारे रस मिला हुआ एक फल में सभी रस हो ऐसा फल वाला कोई पेड़ है कभी नहीं मिलेगा लेकिन संसार पर ऐसा है जिसमें छो प्रकार रस फल मिल रहा है सुख दुख और पंचक्लेशात्मक भयंकर जो है अनेक रसों से के संसार वृक्ष में आप अपने कर्मफल भोग को प्राप्त कर रहे हैं कृष्णा सलील अवशेख प्ररूढ़ जड़ी कृत दृढ़ बद्ध मूल और ऐसा है फलों के क्योंकि थोड़ा सुख मिला थोड़ा दुख मिला थोड़ा कष्ट मिला आप क्या करते हैं सुख को चाहते हैं दुख और कष्ट को दूर रखना चाहते हैं ये अंदर त्रिस्ता है वो रूपी जल के कैसा है प्ररूढ़ हो गया संसार दृष्टि जड़ कैसे हो गए प्ररूढ़ हो गए मने बहुत मजबूत हो गया है सब बढ़ के फैल गए इसलिए अश्वत्त पेड़ का स्थान देना उन्हें अश्वत पेड़ का जड़ भी ऐसा ही है जब खोदो तो पता चलता है बहुत फैलता है आधा दस किलोमीटर दूरी तक जाता है इसका जड़ और बहुत गहरा भी जाता है जाल ही भयंकर फैलते हुए है है। थोड़ा सा न्यू खोदा था तब तो तो पता चलान क्या हालत थी उसकी मुश्किल हो रहा था लोगों को खोदने में इतनी जाल बनी हुई जड़ की फैलते जाता है गहरा भी है इसे कहते हैं प्ररूढ़ हो गया और जड़ीकृत सात्विकायी भावों से निशृत होकर दृढ़ता पूर्वक स्थिरता से युक्त दृढ़ बद्ध पूरा केवल बड़े हुए नहीं है प्ररूढ़ ही नहीं है जड़ीकृत हो गए हैं कर्म वासनादिरूप अवांतर भेदों को लेकर के एक जड़ीभूत हो गया अपनी असली चेतन को भूल गया और जडीकृत हो गया दृढ़ बद्ध मूल कैसा विशेषण है प्ररूढ़ृत दृढ़ और बद्ध है मूल जिसका ऐसा यह प्रशंसा वृक्ष है वृक्ष आनंद जो है समझा रहे इसको इसीलिए ंद्रिया शब्द प्रबलाकुरा किलसीुत्या पलाशा पत्री असीति सुखदुखे प्राणी वेदना एव अनेको रसो अस्लदृष्ट सलीवसेसेक फल की जो भूख है वही क्या है जल के दूर सिंचना कर्म वाला उसे प्ररूढ़ क्या हो गया कर्म के वासनाएं सात्विका विभावे निश्रीकृतानी सात्विका भाव से मिश्रीकृत होकर के क्या हो गए वो दृढ़ी दृढ़ बंधन वाले हो गए हैं अवान्तर मूलानी अस्य जड़ जिनका, उनको कहते हैं प्ररूढ़ मूल दृढ़ मूल ये मुख्य जड़ नहीं मुख्य से निकला हुआ अवांतर जड़ों के बाद मुख्य छोट तो क्या है पहले बोल दिया ब्रह्म ही है वेदांत निर्धारित ब्रह्म मूल सारा कहा था ना और यह ऐसे मूल क्या लेना उस अवान्तर मूल जो निकल रहे हैं ऐसा मूल है जिस वृक्ष का वैसे संसार रूप वृक्ष समझो